मैदानी स्कूल लेखक एवी चित्रांकन बिल फांसवर्थ हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी अठारह में बिडसन परिवार मेन में अपने खराब हो चुके खेत से कोलोराडो के नए राज्य में चले गए वहां लुढ़कती हुई घाटियों पर उन्होंने एक कच्ची ईंटों का घर बनाया मिट्टी की जुताई की बीज बोए और गेहूं की कटाई की नोआ जो नौ वर्ष का था सभी कामों में मदद करता था वो पानी ढोता और जानवरों को खिलाता था वो सुनिश्चित करता कि उनका घर सांपों से मुक्त रहे और चूल्हे की आग हमेशा जलती रहे उसने बार बार घोड़े पर चढ़कर मैदानी इलाके यानी प्रेरी का चक्कर लगाया वो किसी पक्षी जैसे मुक्त था वो उस मैदानी इलाके से बहुत प्यार करने लगा था एक दिन मिसेस बिडसन ने अपने बेटे से कहा नोआ हमारे यहाँ एक मेहमान आने वाली है कौन नोआ ने पूछा मेरी बहन और तुम्हारी मौसी डोरा आपने बताया था कि वो एक स्कूल में पढ़ाती है वो तुम्हें स्कूली शिक्षा देने यहाँ आ रही हैं। स्कूली शिक्षा नोआ ने कहा क्या मैं आपके और पिताजी जितनी मेहनत नहीं करता हूं नोआ मिस्टर बिटसन ने कहा तुम्हारी मां और मैं मुश्किल से पढ़ लिख सकते हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमसे बेहतर बनो नोआ कच्ची ईटों के घर से बाहर निकला मैदान से उसने आकाश की ओर देखा मैदानी इलाके में पढ़ना सीखना उतना ही उपयोगी है जितना की सितारे हैं उसने कहा दो महीने बाद नोआ और उसकी मां अपनी वैगन से निकटतम रेलवे स्टॉप तक गए वो घर से 25 मील दूर था लेकिन जब ट्रेन रुकी तब उसमें से कोई नहीं उतरा नोआ मुस्कुराया लगता है आंटी डोरा समझदार हो गई हैं और वो नहीं आई हैं। फिर बैगेज कार से एक व्हीलचेयर को उतारा गया दो लोगों ने एक महिला को एक यात्री कार से उतारकर व्हील में बिठाया डोरा मिसेस बिडसन चिल्लाई तो वो आप हैं हां मैं ही हूं मौसी डोरा ने कहा लेकिन यह आपको क्या हुआ उनकी बहन ने पूछा तुम्हारे पश्चिम जाने के तुरंत बाद एक छोटी गाड़ी जिसे मैं चला रही थी वो पलट गई उसके बाद से मैंने अपने पैरों का उपयोग खो दिया मैंने उसके बारे में लिखा नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी चिंता करो पर अब मैं ठीक हूं तुम्हारा पत्र एक आशीर्वाद जैसे आया क्योंकि मुझे एक बदलाव की सख्त जरूरत थी मिसेज बिडसन ने अपनी बहन को गले लगाया और वो मेरा छात्र होगा मौसी डोरा ने नोआ की ओर देख कहा नोआ उन्होंने पूछा क्या तुम कुछ सीखने को तैयार हो इस मैदानी इलाके में स्कूली शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है नुआ ने कहा इसका मतलब है कि तुम जरूर तैयार हो मौसी डोरा ने हंसते हुए कहा फिर दोनों बहनों ने अपने परिवार के बारे में बातें की नुआ ने एक शब्द भी नहीं कहा मौसी डोरा ने ईट के कच्चे घर में अपना स्कूल स्थापित किया घर में अंधेरा होने के कारण वहां एक लैंप जलाया गया लेकिन तभी नुआ दो मील दूर नाले से पानी लेने चला गया उसने वापस आने में भी काफी देर लगाई जब वो आया तो मौसी डोरा ने उस अक्षर की ओर इशारा किया जो उन्होंने बोर्ड पर लिखा था मौसी ने कहा कृपया इसे दोहराओ ए नोआ ने कहा फिर वो खड़ा हो गया और उसने बहाना बनाया मौसी डोरा आज मैं मुर्गियों को खाना खिलाना भूल गया हूं अगले दिन जब नोआ अपने सुबह के काम से वापस आया तो वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया वो कुछ बेचैन लग रहा था ब्लैक बोर्ड पर मौसी डोरा ने बी अक्षर लिखा था ये अक्षर बी है उन्होंने कहा क्या तुम इसे पढ़ सकते हो तभी नोआ ने सामने के आंगन में एक सांप देखा उस सांप को हटाना जरूरी है वो चिल्लाया फिर वो उस दिन वापस ही नहीं आया अगले दिन मौसी डोरा ने बोर्ड पर वर्णमाला लिखी उन्होंने एक छड़ी से अक्षरों की ओर इशारा किया नोआ क्या तुम इनमें अपने नाम के अक्षर ढूंढ सकते हो नहीं नोआ क्या तुम बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते इस मैदानी इलाके में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है उसने कहा अगले दिन जब भी मौसी डोरा ने सिखाने की कोशिश की नोआ ने हर बार किसी काम का बहाना बनाया फिर उसने उस काम को बहुत धीरे धीरे किया अगले दिन मौसी डोरा ने बोर्ड पर नंबर लिखे क्या तुम गिनना सीखना चाहोगे उन्होंने पूछा मौसी डोरा नोआ ने कहा अंदर बहुत गर्म और अंधेरा है नोआ मौसी डोरा ने कहा तुम उतने ही जिद्दी हो जितना एक खच्चर होता है अगले दिन मौसी डोरा बहुत परेशान थी वो आज कुछ भी पढ़ाना नहीं चाहती थी अगले दिन मुझे डर है कि मेरा पढ़ाने का तरीका यहां काम नहीं करेगा मौसी डोरा ने अपनी बहन और बहनोई से कहा डोरा उनकी बहन ने विनम्रता से कहा यहां का जीवन बहुत अलग है और मुझे डर है मिस्टर बिट्सन ने कहा हमारा नोआ एक सामान्य मैदानी लड़का बन गया है वो सुनकर डोरा हंस पड़ी अब मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए अगली सुबह जब नोआ पानी भर भरकर लौटा तब मौसी डोरा खुद कच्चे घर से बाहर निकल आई उनके गोद में किताब रखी थी नोआ मौसी डोरा ने कहा तुम मेरी व्हीलचेयर को चारों ओर ढकेलो और मुझे घुमाओ मैं तुम्हारे मैदानी इलाके यानी प्रेरी को देखना चाहती हूँ यहाँ की जमीन समतल नहीं है नोआ ने चेतावनी दी व्हील ऊंची नीची जमीन पर चलेगी या नहीं उसे उस बात पर शकता ठीक है तो तुम मुझे व्हील से अच्छी तरह बांध दो तब नुआ ने मौसी डोरा को प्रेरी के ऊपर ढकेला तो कुछ कुर्सी उछली और लुड़की लेकिन मौसी डोरा ने उसे पकड़े रखा बाहर तो बहुत सुंदर है डोरा ने कहा अच्छा उस पीले फूल का नाम क्या है नुआ ने अपने कंधे उचकाए मौसी डोरा ने अपनी किताब में देखा वो एक डॉग टूथ वायल फूल है उन्होंने पढ़ते हुए कहा वो इस क्षेत्र की एकमात्र लीली है वह एक बल्ब से उगती है इंडियंस इस बल्ब को उबालते हैं और उसे खाते हैं। हैरान था। क्या वो सच है कुछ और भाग दिखाओ उन्होंने कहा पूरे दिन नोआ ने मौसी को इधर उधर घुमाया पूरे दिन मौसी डोरा ने जो कुछ देखा उसके बारे में सवाल पूछे नुआ ने उन्हें वो सब कुछ बताया जो वो जानता था फिर हर बार मौसी डोरा ने अपनी किताब में देखा और नोआ को उसके बारे में पढ़ बताया नोआ हैरान था मौसी डोरा आप इतना अधिक कैसे जानती हैं मैं पढ़ने में काफी होशियार हूं मौसी ने कहा उस रात मौसी डोरा ने नोआ से उन्हें बाहर ले जाने को कहा रात का आसमान तारों से भरा हुआ था नोआ मौसी डोरा ने कहा तुम वहां क्या देख रहे हो तारे नोआ ने कहा मैं भी तारे देख रही हूं लेकिन मैं उनमें चित्र भी देख रही हूं चित्र कहां देखो वहां आसमान में पराक्रमी योद्धा हरक्यूलिस है देखो वो एक सांप है वहां बिग डिपर यानी सप्तऋषि है और उसके पास से लिटिल डिपर है नुआ ने कहा क्या मुझे ये बता रही हैं कि आपने वो सब कुछ उस किताब से सीखा है किताबें पढ़ने से ही मुझे वो सब समझने में मदद मिलती है जिसे मैं देखती और सुनती हूं नुआ ने सिर झुका लिया पर यहां मैदानी इलाके या प्रेरी में किताबें उपलब्ध ही नहीं है मेरा एक संदूक किताबों से भरा है नोआ ने कुछ नहीं कहा नोआ मौसी डोरा ने धीरे से कहा पढ़ना सीखो और फिर तुम एक दिन प्रेरी को भी पढ़ पाओगे तुम्हें उसके बारे में क्या कहना है एक पल के बाद नोआ ने कहा मैं वो करने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ अगली सुबह तेज धूप में नोआ मौसी डोरा के पैरों के पास बैठ गया मौसी डोरा ने उसे किताब सौंपी ये एक प्राइमर है उन्होंने कहा तुम्हारी पहली किताब नोआ ने किताब खोली उस सप्ताह मौसी डोरा ने नोआ को एक स्लेट पर अक्षर सीखने और लिखने का काम दिया कई बार नोआ ने इतनी मेहनत की कि उसके हाथ और सिर में दर्द होने लगा सप्ताह के अंत में मौसी डोरा ने घोषणा की अब नोआ सभी अक्षर जानता है नोआ घबराकर खड़ा हो गया धीरे धीरे उसने छब्बीसों अक्षरों को मुंह जुबानी सुनाया क्या मैंने उन सभी को सीख लिया है उसने मौसीडोरा से पूछा हाँ बिल्कुल उससे मिस्टर बिटसन इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने अपनी मुट्ठी को जोर से मेज पर मारा मिसेस बिटसन ने भी खुशी से ताली बजाई अब नोआ का जीवन बदल गया था कुछ दिन नोआ ने उन पुस्तकों से पढ़ा जो डोरा मौसी अपने साथ लाई थी अन्य दिनों में मौसी ने नोआ से उन्हें प्रेरी में बाहर ले जाने को कहा वहां मौसी ने नोआ को कविताएं और कहानियां पढ़कर सुनाई कभी कभी वो उसे वहां की जमीन के बारे में तथ्य पढ़कर सुनाती थी अधिकतर समय मौसी नोआ से ही पढ़ने को कहती थी दो महीने बाद वे एक पहाड़ी के ऊपर से जा रहे थे तभी मौसी डोरा चिल्लाई रुको क्या बात है नोआ ने पूछा मौसी डोरा ने इशारा किया एक फूल है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है वो क्या है उन्होंने नोआ को अपनी फूलों वाली किताब दी नोआ ने फूल की ओर देखा फिर उसने पुस्तक खोली इसे प्रेरी बेल कहते हैं उसने धीरे धीरे पढ़ा ये फूल साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है जो लोग इसे देखते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं मौसी डोरा हंस पड़ी अब नोआ अगर तुमने इसे नहीं पढ़ा होता तो तुम यह कभी नहीं जान पाते कि तुम अपने पूरे जीवन भर सौभाग्यशाली रहोगे चार महीने बाद मौसी डोरा ने नोहा को जीवन का द साम ऑफ लाइफ नामक एक कविता को जोर से पढ़ने को कहा जब नोआ ने पढ़ना समाप्त किया तो मिस्टर बिटसन ने कहा वो सबसे शक्तिशाली कविता है जिसे मैंने कभी सुना है उनकी आंखों में आंसू थे मिसिस बिटसन ने नोआ को गले लगाया फिर उन्होंने अपनी बहन को भी गले लगाया उस रात नोआ बिस्तर पर लेटा था वो बहुत उत्साहित था और उसे नींद नहीं आ रही थी उसने अपनी माँ को ये कहते हुए सुना हमारा नुआ हमसे कहीं अधिक चतुर होने वाला है मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है उसके पिता ने कहा तब से नुआ हमेशा रात के खाने के बाद परिवार को कुछ पढ़ सुनाता था कभी कभी वो कोई कविता होती थी या किसी कहानी या इतिहास की किताब का एक अध्याय कभी कभी वो बाइबल का एक अंश होता था शुरू में वो धीरे धीरे पढ़ता था अक्सर उसे शब्द पढ़ने में मौसी डोरा से मदद की जरूरत होती थी लेकिन दिन ब दिन वो बेहतर होता जा रहा था कभी कभी नो अपने पढ़ने से इतना खुश होता था कि वो बाहर घूमता था और सितारों को निहारता था तब उसे ऐसा लगता था जैसे सभी तारों में चित्र छपे हों एक रात मौसी डोरा नोआ बाहर तारों को निहार रहे थे मौसी डोरा नोआ ने कहा मुझे एक नया नक्षत्र मिला है कौन सा उसे व्हीलचेयर कहते हैं और आप उसमें बैठी हैं देखिए ये रहे वे सितारे उसने उनका नाम बताया नोआ बिटसन डोरा हंस पड़ी अब जब तुम मुझे स्वर्ग में भी देख रहे हो तो मुझे लगता है कि अब मेरा घर जाने का समय आ गया है मौसी डोरा मैं चाहता हूं कि आप यही रहे और मुझे और सिखाएं लेकिन सर्दी शुरू होने से पहले मेरा घर जाना जरूरी है उन्होंने कहा तुमने एक अच्छी शुरुआत की है नोआ अब तुम खुद ही अपने सबसे अच्छे शिक्षक हो नोआ विचारशील हो गया मौसी डोरा क्या मैं आपसे दो प्रश्न पूछ सकता हूं बेशक क्या व्हीलचेयर में हर समय रहना मुश्किल होता है हाँ यदि आप अपनी सारी किताबें और पढ़ना छोड़कर अपने पैरों से काम कर सकें तो क्या आप ऐसा करेंगी मौसी डोरा चुप थी फिर उन्होंने कहा नोआ किताबों से मेरा दिमाग जितना आगे जा सकता है उतना मेरे पैर मेरे शरीर को नहीं ले जा सकते हैं दोनों के होने का मतलब होगा कि आप दुगनी दूर जा पाएंगे दो हफ्ते बाद नोआ उसकी मां और मौसी डोरा वापस रेलवे स्टॉप पर गए मिसेस बिट्सन ने अपनी बहन को एक अश्रुपूर्ण चुम्बन दिया जब नोआ ने मौसी डोरा को गले लगाया तो उन्होंने नोआ को एक पत्र दिया जब तुम घर पहुंचो तभी इसे पढ़ना उन्होंने कहा नोआ उस रात देर से घर लौटा वह मौसी डोरा का पत्र बाहर ले गया और उसने उसे अकेले ही पढ़ा प्रिय नोआ अभी मैं पूर्व की ओर जाने वाली ट्रेन में हूं तुम प्रेरी के सितारों के नीचे होगे। लेकिन क्योंकि अब तुम पढ़ लिख सकते हो इसलिए चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना हो हम हमेशा एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं तुम्हारी प्यारी मौसी डोरा उसी रात नोआ बैठा और उसने अपना पहला पत्र लिखा प्रिय मौसी डोरा मैं प्रेरी पर रहता हूँ लेकिन अब मैं पूरी दुनिया को पढ़ सकता हूँ आपका प्यारा भांजा नोआ